माँ का सुंदर स्वरूप है और माँ एक ही है माँ तो एक ही होती है और बेटे की बेटी की माँ एक ही होती है सारे विश्व की जर्नी एकमात्र अकेली भगवती है और ये भगवती दो रूपों में खेल रही है एक तो अपने असली रूप में छिपकर के विराजमान हैं और एक रूप है ये जो दिखाई देने वाला सारा का सारा रूप है ये दो रूपों में खेल रही है इन भगवती का स्वरूप हमको मालूम पड़ जाए तो भगवती दोनों हाथ में लक्षु समर्पित करती हैं। माँ के आराधना का फल यह होता है व्यक्ति भोग और मोक्ष जागता है जो चार प्रकार के पुरुषार्थ आप लोग श्रवण करते हैं जीवन में धर्म भी कमाना पड़ता है धन भी कमाना पड़ता है और मनोभिलसित भोग की सामग्रियां भी जुटानी पड़ती हैं इनको पुरुषार्थ त्रय बोलते हैं धर्म अर्थ काम इनको तीन को पुरुषार्थ त्री बोलते हैं और एक पुरुषार्थ पुरुषार्थ है परम मोक्ष तो ये जो हैं तीन इन तीन को भोग के नाम से कहा जाता है और इन तीन से अलग हो जाने को मोक्ष कहा जाता है तो मोक्ष के मोक्ष का प्रसाद और भोग का प्रसाद दो ही चाहिए हमारे जीवन में योग भी हो और भोग भी हो भगवती के साथ में जुड़ भी जाए और भोग भी प्राप्त हो जाए मोक्ष और भोग दोनों के दोनों प्रायश ये देखने में आता है कि जिनके जीवन में भोगों की प्रधानता है सुख में रम रहे हैं तो उनके जीवन में मोक्ष दूर खड़ा होकर के देखता है मुक्ति दूर खड़ी होकर के देखती है जिनके पास में भोग पर्याप्त हो तो वहाँ पर मोक्ष की चर्चा नहीं के बराबर हो पाती और जिन साधु संतों के पास में मोक्ष की प्रधानता है वहाँ भोगों की प्रधानता नहीं होती संतों के आश्रम में आप देखते हैं संत संयमित जीवन जीकर के सबसे किनारे हटते हुए मुक्ति के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। तो इनके पास में भोगों की बहुलता नहीं होती साधक के जीवन में क्योंकि साधक के पास में यदि बहुत से भोगों की सामग्रियां होंगी तो वो साधना ना करके भोगों की वस्तुओं के प्रति अपनी बुद्धि को खपा देगा जितने वस्तुएं हमारे पास में होंगी वो सारी वस्तुएं हमारी बुद्धि की बंटवारा करेंगी इसलिए जहां पर भोग की प्रधानता है भोग बहुत है वहां पर मोक्ष की प्रधानता नहीं होती मोक्ष दूर खड़ा देखता है और जहां मुक्ति की बात है मुक्ति के रास्ते पर चलने वाले संत साधना कर रहे हैं वहां पर वो भोगों से अलग रहते हैं वैसे ही देवताओं की आराधना में भी शास्त्रों में प्रायः ऐसा वर्णन आता है कि कोई देवता भोग प्रदान करने वाले जैसे इंद्र देवता हैं, अग्नि देवता हैं, गुरु देवता हैं, कुबेर देवता हैं। इनकी अलग अलग कोई आराधना करते हैं तो ये आपको सुख सामग्री प्रदान करते हैं जो चाहिए वो प्रदान करते हैं लेकिन इनसे कहें कि हमें मुक्ति प्रदान कर दो हमको दुखों से छुटा दो तो दुखों से नहीं छुटा पाएंगे वस्तु देना अलग चीज है और दुख से छुड़ाना अलग बात है वस्तु का मिल जाना धन दौलत का मिल जाना घर मकान का मिल जाना पति पत्नी बेटे बेटियों का बहू का मिल जाना अलग बात है लेकिन सुख का मिलना अलग बात है सुख की सामग्री ये दे सकते हैं लेकिन सुख नहीं दे सकते सुख केवल जो मूल रूप है भगवान का वही सुख दे सकता है भगवती ही सुख दे सकती हैं इसलिए ऐसे कहते हैं यत्रास्ति भोगो तत्र यत्रास्ति भोगो नहि नहि तत्र तत्र मोक्षः मोक्षो श्री सुंदरी योगो नोक्षन तत्णाम करोगस् मोक्ष यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षा जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं और जहाँ पर मोक्ष है वहाँ पर भोग किनारे खड़े हो जाते हैं कोई देवता वो एक वस्तु दे सकते हैं लेकिन श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भगवती राजराजेश्वरी की जो सेवा करते हैं उनकी आराधना करते हैं उनका भजन करते हैं तो भगवती दोनों ही प्रदान करती हैं भोग भी दे देती हैं जीवन में जिन चीजों की आवश्यकता है धर्म चाहिए धन चाहिए अविलषित चीजें चाहिए जो जो चीज चाहिए उनको भी प्रदान कर देती हैं और भगवती इनसे अलग भी कर देती है कोई साधक कहे जिनके जीवन में सब कुछ मिल गया धन भी मिल गया धन के द्वारा धर्म भी कमा लिया और जैसा भोग भोगना चाहता था वैसा भोग भी प्राप्त कर लिया ये तीन चीजें यद्यपि दुर्लभ होती हैं लेकिन प्राप्त कर लेता है व्यक्ति लेकिन जो चौथा है जिसको मोक्ष कहते हैं उसका मिलना बड़ा कठिन होता है वस्तुओं का जुट जाना आसान है लेकिन वस्तुओं से अपने आप को किनारे करना अथवा अपने आप से वस्तुओं को किनारे करना ये बहुत बड़ी बात है बहुत कठिन बात है हमारे पास जब तक पैसे नहीं थे तब तक वस्तुओं के प्रति पैसों के कोई लगाव नहीं था तब तक हम त्यागी ही थे लेकिन जब पैसा आ जाता है धन आ जाता है फिर उस पैसे को ये मेरा नहीं है कह पाना बड़ा कठिन होता है मकान जब तक नहीं था तब तक अलग बात थी जब मकान मकान बन गया इसके बाद फिर मेरा नहीं है है कह पाना मुश्किल पड़ता पड़ता उससे अपने आप को बड़ा कठिन लेकिन कृपा जब करती हैं तो उससे भी छुटा देती है जिससे छूटना चाहता है व्यक्ति उसको भी छुड़ा देती है और जिसको ग्रहण करना चाहता है व्यक्ति उसको भी ग्रहण करा देती है भोगस्मोक्ष दोनों के दोनों हाथों में एक हाथ में भोग की लड्डू दूसरे हाथ में मोक्ष की लड्डू प्रदान करती हैं ये आप लोग जो लोग इस नवरात्रि के समय पर माँ की आराधना करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए हवन आदि करते हुए भगवती की पूजा करते हुए जब उनका चिंतन करेंगे तो माँ का ये स्वरूप देखने में आएगा जो दुर्गा सप्तशती है मारकंडी पुराण के अंतर्गत है तेरह अध्याय इन तेरह अध्यायों को आप सरसरी निगाह से पढ़ के देखें माँ के दो विशेष उपासकों का वर्णन है आराधना करने वालों का एक तो राजा सुरथ और दूसरे समाधि नाम के सेठ इन दोनों ने आराधना की है और दोनों की मांग अलग अलग है एक भोग चाहता है एक मोक्ष चाहता है राजा का राज्य चला गया है वो राज्य को पुनः प्राप्त करना चाहता है तो भगवती उनको वरदान प्रदान करती हैं कि जाओ तुम्हारा खोया हुआ राज्य फिर से मिल जाएगा और उसी राजा ने भगवती से ये भी प्रार्थना की कि मां आप ऐसी भी कृपा करो इस जन्म में हम राजा बन करके राज्य तो चलाए लेकिन हमारे राज्य को किसी ने छीन लिया अब कभी ऐसा न होने पाए हम दूसरी बार जब हम पुनः जन्म प्राप्त करें और राजा बने तो दुनिया में हम निष्कंटक राज्य प्राप्त करें कोई कांटा ना हो कोई शत्रु ना हो कोई दुश्मन ना हो तो भगवती ने उनको निष्कंटक राज मनुर्भविता आगे चल करके आप सावरणी नाम मनु सावरणी नाम के मनु बनेगी ये आशीर्वाद प्रदान करती है तो राजा सूरत को राजा, राजा सूरत को भोग की जरूरत थी तो भोग मांगा तो उनको भगवती राजेश्वरी राज राज भोग प्रदान करते हैं ये अभी सप्तम वस्वत मन्वंतर चल रहा है आगे आने वाला है सावरणी मन्वंतर आठवां मनवंतर आएगा अभी तो ये यह वनमंत्र चल रहा है का भी ये, का ये कलयुग चल रहा है। अभी इकहत्तर तक जाना है इसके बाद फिर इस वस्वत मनु का पद परिवर्तन होगा दूसरा मनु बैठेगा जिसका नाम है सावरणी मनु वो सावरणी मनु भगवती की आराधना करके तब वो मनु के पद को प्राप्त कर तो ये भोग उनको प्रदान करते हैं और दूसरा समाधि नाम का सेठ है समाधि नाम के सेठ कहते हैं कि हमने तो दुनिया को बहुत देख लिया हमने धन भी कमा के घर में खूब पैसा इकट्ठे किया लेकिन हमको सुख नहीं मिला पत्नी थी हमको सुख नहीं मिला बेटे हुए हमें सुख नहीं मिला सुंदर बंगला था हमको सुख नहीं मिला इसलिए हमको तो ये नहीं चाहिए हेमा हमको तो मुक्ति दो मुक्ति हमें तो बस सच्चा सुख प्रदान करजिए इन नकली वस्तुओं से प्राप्त होने वाले सुख हमको नहीं चाहिए वस्तु सापेक्ष हमको सुख नहीं चाहिए हमें वस्तु निरपेक्ष सुख चाहिए वस्तु सापेक्ष सुख किसको कहते हैं जब वस्तु हो तो हमको सुख मिले जब वस्तु चली जाए तो हमको फिर दुख देखने को मिल जाए उसको वस्तु सापेक्ष सुख कहते हैं एक सुख है वस्तुओं के नहीं होने पर भी हम मस्त रहते हैं आनंद प्राप्त करते हैं वही असली सुख है उसको निरति से सुख बोलते हैं तो इस समाधि नाम के सेठ ने वही सुख मांगा मतलब मुक्ति मांगा मांगा मांगा एक ने मांगा, एक ने ने मोक्ष भोग मांगा। इन दो की कथा, ही दुर्गा में। मां के की कथा है और इनकी कथा बड़ी विचित्र ढंग से प्रारंभ हुई है हम लोग माँ के स्वरूप को समझने के लिए इनके दोनों के चरित्रों को थोड़ा संक्षेप में हम देखेंगे क्योंकि आराधना जिनके जिन मां की आराधना का यह समय उपस्थित हुआ है साल भर में तो हम लोग अन्य देवी देवताओं के रूप में परमात्मा की कथा उनके बारे में चर्चा श्रवण करते ही हैं। मां की चर्चा का यह प्रसंग उपस्थित है जिनका समय उपस्थित हो चर्चा उनकी यदि हो तो प्रासंगिक होता है इसलिए मां के स्वरूप को समझे भगवान जिसको परमात्मा बोलते हैं ब्रह्म बोलते हैं ज्ञान बोलते हैं कुछ भी नाम से उसको पकारते हैं लोग अपने अपने मन के कल्पना के अनुसार नाम दे देते हैं और सभी नामों को वो स्वीकार करते हैं क्योंकि उनका निजी कोई अपना नाम नहीं है उनका अपना निजी रूप नहीं है इसलिए वो सभी रूपों को स्वीकार करते हैं और समस्त नामों को स्वीकार करते हैं तो दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सब उन्हीं के नाम हैं दुनिया में जितने रूप हैं जितने आकार हैं सब उन्हीं के आकार हैं इसलिए विष्णु सहस्र नाम पढ़ने वालों को यह पता लगेगा नमः समस्त भूता आदि भूताय भूभृते और आगे अनेक रूप रूपा विष्णवे प्रभ विष्णवे अनेक रूप रूपा विष्णवे प्रभ विष्णवे नमस् समूतान आदिभूताय भूपृते आदि कारण परमात्मा वो कैसे हैं अनेक रूप रूपाए उनका निजी कुछ रूप है नहीं लेकिन जितने रूप हैं उसी के रूप हैं सारे रूप उन्हीं के हैं पत्नी का भी पत्नी रूप भी उन्हीं का पति रूप भी उन्हीं का है बेटा रूप भी उन्हीं का बेटी रूप रूप भी भी उन्हीं उन्हीं का पुरुष का स्त्री रूप भी उन्हीं का उस एक परमात्मा के ये नाना रूप हैं अनेक रूप अनेक रूप रुण रूपाए रुण उसका निजी असली कोई रूप नहीं है लेकिन फिर भी सबके सब उन्हीं के रूप हैं, समस्त उन्हीं के नाम हैं वही एक तत्व परमात्मा जिसको ब्रह्म बोलते हैं उन्होंने देखा कि दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं और सबकी रुचियां भिन्न भिन्न हैं सब लोग एक ही चीज़ को समान मात्रा में पसंद नहीं करते कोई रोटी खाना पसंद करता कोई भात पसंद करता कोई सब्जी सब्जी में भी अलग अलग सब्जी सब अलग अलग पसंद करते हैं उसी प्रकार से दुनिया के जो उपासना के लिए देवताओं की कल्पना है अलग अलग देव हैं तो लोग उपासना करने वाले पूजा पाठ करने वाले लोग भी अलग अलग देवताओं को पसंद करते हैं सभी देवता सबको पसंद नहीं आते आते हैं अगर तो सामान्य रूप से आते हैं लेकिन एक खास पसंद की देवता है कोई माँ को विशेष पसंद करता है कोई विष्णु को विशेष रूप से पसंद करता है कोई कृष्ण को कोई राम को कोई शिव को कोई गणेश को ये अलग अलग पसंद करते हैं रुचि नाम प्रियत, ऋज कुटिल नाना पतजुसाम नृणाम एको गम्यस को पसंदगी अलग अलग है रुचि अलग अलग है और लोगों की रुचि के कारण ही उस परमात्मा ने अपनी आराधना करवाने के उद्देश्य से जीव मात्र का कल्याण करने के उद्देश्य से अनेक रूप धारण किए तो अनेक रूप धारण करने के प्रसंग में वो निकृष्ट से निकृष्ट जानवर के रूप में भी अपने आप को प्रस्तुत किए जैसे कछुए का रूप है शुअर का रूप है वराह का रूप है हम लोगों में से अगर कोई पूछे कि भाई आपको वराह बना दिया जाए तो बनने को तैयार होंगे सुअर बनने को तैयार सुअर का नाम सुनते ही हम लोग चिढ़ जाते हैं लेकिन भगवान शुकर का भी रूप धारण करने को तैयार है कछुए का भी रूप धारण करने को तैयार है जलचर जीवों में वो मछली भी बन जाते हैं जिससे कि किसी जीव को ऐसा न लगे कि भगवान हमारे साथ में भेदभाव कर रहे हैं ये केवल मनुष्यों के रूप में प्रकट होते हैं अवतार लेते हैं हम लोगों को तो पूछता तक पूछते तक नहीं हम इसका मतलब हम लोगों की कोई कीमत नहीं है तो भगवान ने उनकी सांत्वना के लिए भी कछुए का रूप धारण कर लिया तो मछली का रूप धारण कर लिया मत्सावर तो कहीं शुकर का रूप धारण कर लिया वराह का रूप धारण कर लिया जिससे कि किसी को अपनी तुच्छता की अनुभूति ना होने पाए कोई अपने आप को हीन ना महसूस कर ले पाए फिर माताओं की ओर भी ये प्रश्न उपा उपस्थित हुआ कि वो पुरुष रूप में ही प्रकट होते हैं राम के रूप में कृष्ण के रूप में बलराम के रूप में वामन के रूप में परशुराम के रूप में नृसिंह के रूप में ये पुरुष ही पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं देवी के रूप में स्त्री के रूप में कभी प्रकट ही नहीं होते तो भगवान एक सचित आनंद परमात्मा भी माँ का रूप धारण करके उपस्थित हो जाते मोहिनी का रूप धारण करके उपस्थित हो जाते हैं तत्व तो एक है रूप अनेक है। जैसे आप व्यक्ति एक हैं लेकिन आपको लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं आपका पर्सनल नेम जो व्यक्तिगत नाम है वो तो सबको पता है लेकिन सगे संबंधी लोग आपको अलग अलग नाम से पुकारते हैं कोई स्त्री है अगर तो स्त्री तो एक ही है पर उसके नाते रिश्तेदार कोई उसको बेटी कहते हैं कोई उसको बहू कहते हैं कोई उसको बहन कहते हैं कोई चाची होते हैं कोई बहू ये अलग अलग नामों से पुकारते हैं कि नहीं व्यक्ति एक है लेकिन पुकारने वाले लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं पुरुष भी उसी प्रकार से एक है रमेश नाम का कोई व्यक्ति है और उसको लोग अलग अलग संबंधों से जुड़े हुए कोई उसको बेटा कहता है कोई दामन कहता है कोई चाचा कहता है कोई मेरा दोस्त कह देता है कोई भाई कहता है अलग अलग नामों से उसको पुकारते हैं परमात्मा भी एक ही परमात्मा एक ही प्रभु वो कई रूपों में उपस्थित होते हैं वो किस लिए उपस्थित होते हैं दो पत दो मत हैं एक तो वो सचमुच उपस्थित होते हैं और एक मत ये है कि हमें वो अलग अलग लगते हैं अलग-अलग है नहीं अलग अलग लगते हैं मान लो अगर वो अलग अलग रूपों में उपस्थित होते तो क्यों आपको प्रश्न उठना चाहिए कि उनको क्या पड़ी थी ये अनेक रूप धारण करने की क्या जरूरत थी कभी पुरुष के रूप में कभी स्त्री के रूप में कभी जानवरहीन छोटे छोटे निम्न कोटि के जानवरों के रूप में उनको अपने आप को व्यक्त करने की क्या जरूरत थी तो इन सभी रूपों में व्यक्त होने का एक ही मकसद है एक ही उद्देश्य है कि जिस किसी भी प्रकार से जीव का कल्याण हो जाए व्यक्ति का उद्धार हो छूटे इसलिए वो नाना रूप में प्रकट होकर के वो रास्ता दिखाते मां के रूप में प्रकट होकर के भी भगवती हम सबको ऊपर उठाना चाहते हैं भगवती राज राजेश्वरी तो इस रूप में मार्कंडी ऋषि बड़ी सुंदर चर्चा करते हुए इनकी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि ऋषियों सावरणी मनो की कथा सुनो सावरणी मनो की कथा के माध्यम से परब्रह्म परमात्मा का जो एक देवी रूप है उसको समझो अब दो चीजें समझ लें आप हैं और आपकी शक्ति है आपकी ताकत आपकी शक्ति अब आप इन दोनों को अलग कर नहीं सकते आपको आपकी शक्ति से कोई अलग नहीं कर सकता और आपकी शक्ति को आपसे कोई अलग नहीं कर सकता आप अग्नि जलाते हैं दीपक दीपक जलाते हैं तो दीपक जब जलाते हैं तो दीपक प्रकाश देता है या आग जलाते हैं तो आग जलाते हैं तो दो चीजें प्राप्त होती हैं एक तो प्रकाश भी मिलता है और दूसरे अग्नि से हमको ताप भी मिलता है अग्नि जलाती भी है और अग्नि प्रकाश भी देती है अगर अग्नि से हम उसकी जलाने की शक्ति को पृथक कर दें या प्रकाश देने की शक्ति को अलग कर दें तो क्या कोई अग्नि को अग्नि कह पाएगा क्या बात समझ में आ रही है अग्नि अग्नि को के जलाने की शक्ति से कोई अलग करके दिखा सकता है या बिजली है ये तार को और बिजली को अलग अलग दिखा दो जिसमें बिजली प्रवाहित हो रही है विद्युत तो उस तार को अलग रखो और बिजली को अलग दिखाओ ऐसा दिखा सकते कोई बिजली के तार में बिजली प्रवाहित हो रही है वो तार के सहित ही बिजली की अनुभूति होती है अलग नहीं की जा सकती उसी प्रकार से हम सब के यही स्थिति है एक मैं हूँ और मेरी शक्ति है और मुझ में और मेरी शक्ति में कोई अंतर नहीं है अग्नि में और अग्नि की जलानी की शक्ति में कोई भेद नहीं है दोनों के दोनों एक हैं आरती आप शाम को जो लोग पाठ करते होंगे आज पाठ करेंगे पूजा करके हवन करके जो लोग आरती करते हैं तो माँ के आराधना करने वाले जब आरती करते ना तो आरती करते समय ये आरती में एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है उस पंक्ति में कहते हैं शक्ति शक्ति धर तु नित्य भेदमयी ये पंक्ति आएगी शक्ति शक्तिधर तो ही मां तो ही शक्ति भी है और शक्ति को धारण करने वाले शक्तिमान भी तो ही है दोनों में कोई फर्क नहीं हम सबके अंदर में इस शरीर में ये शक्ति के रूप में वही स्वयं ही है और जिसके कारण से हम शक्तिमती कहलाती हैं अथवा शक्तिमान कहलाते हैं शक्तिमान कहलाते हैं शक्तिमान है। शक्ति में ये शक्ति ही भगवती राज राजेश्वरी ही हमारे शक्तिमान होने में कारण है शक्तिमती होने में कारण है धन ही नहीं होगा तो कोई व्यक्ति धनवान कहलाएगा या नहीं कहलाएगा आप लोग बोलें, नहीं तो मन जो है कहीं वो घर में दूध लेकर के आने वाले की ओर ध्यान जाएगा जल्दबाजी में मैं पूछ रहा हूँ उसको आप जब बोलेंगे तो मन मनियाहट टिका रहेगा नहीं तो बाहर भागेगा मैंने पूछा कि आप और आपकी शक्ति दोनों अलग अलग नहीं है एक ही है अग्नि और अग्नि की जलाने की शक्ति एक है जो शक्ति है शक्ति ही शक्तिमान है दोनों को अलग नहीं कर सकते मैं पूछा कि जिसके पास में धन होता नहीं उसका नाम धनवान होता है या नहीं होता है नहीं होता है जिसके पास में विद्या नहीं होती है उसको विद्यावान कहेंगे या नहीं कहेंगे जिसके पास बुद्धि नहीं उसको बुद्धिमान कहेंगे कि नहीं कहेंगे नहीं कहेंगे श्री नहीं है तो श्रीमान नहीं कह सकते उसी प्रकार से विष्णु को अगर शक्तिमान कह रहे हैं ब्रह्मा को शक्तिमान कह रहे हैं शंकर को शक्तिमान कह रहे हैं गणेश को शक्तिमान कह रहे हैं तो किसकी बदौलत शक्ति के बदौलत शक्ति के कारण ही ये शक्तिमान कहलाते हैं यही भगवती राजेश्वरी शक्तिमान के रूप में भी प्रकट है और शक्ति रूप में स्वतंत्र भी है चिथि स्वतंत्र तो शक्ति शक्ति धर तू ही नित्य अभेदमयी है उसको अगर समझ लेंगे जैसे आप कृष्ण के रूप में समझते आए हैं राम के रूप में समझते आए हैं शिव के रूप में समझते आए हैं गणेश के रूप में समझते आए हैं सूर्य के उपासक होते थे पुराने जमाने में सूर्य के रूप में समझते आए हैं उसी प्रकार से उस परमात्मा को माँ के रूप में देवी के रूप में उसको अगर समझ जाएंगे तो भी हमारे जीवन का कल्याण हो रास्ता कोई भी पकड़ें मनपसंद के जो भी पसंद आ रहा है उसको पकड़ लें रास्ते भिन्न भिन्न हो सकते हैं उपासक और उपास्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं उपासना भिन्न भिन्न हो सकती है लेकिन गंतव्य में कोई भेद नहीं है सुख की प्राप्ति से मतलब है हमको मुक्ति से मतलब है हमको तो मुक्ति तक पहुंचने से मतलब है रास्ता चाहे कोई भी हो और यह जरूरी नहीं है कि दिल्ली पहुँचने के लिए बम्बई से जाने वाले रास्ते से ही सबको चलना पड़ेगा ये आवश्यक नहीं है दिल्ली तक पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर वालों को अलग रास्ता चुनना पड़ता है कलकत्ता को अलग रास्ता चुनना पड़ता है गुजरात वालों को अलग रास्ता चुनना पड़ता है, है दक्षिण भारत से आने वालों को अलग रास्ता चुनना पड़ता है रास्ते अलग अलग हैं चलने वाले अलग अलग हैं लेकिन पहुँचना दिल्ली है सबको गंतव्य में कोई फर्क नहीं है इसीलिए शास्त्र कहा करते हैं त्रय योग पशुपति मत वैष्णवी प्रस्थाने रुचिनाम प्रभिन्स्था पर मद्युना पयसाइव अर्णव कहते हैं समुद्र को माने पानी दूध पय में रहता है पानी जिन में रहता है उनका नाम भी पय स्नान नदियाँ नदियाँ अलग अलग पर्वतों से निकलती हैं कोई हिमालय से निकली कोई विंध्याचल से कोई महेंद्र पर्वत से कोई मले पर्वत से कोई ऋषिमुख पर्वत से कोई जूनागढ़ की ओर रहने वाले उस पर्वत से कोई कामर पर्वत से कोई विराज आदि के सबके अलग अलग उत्पत्ति स्थान हैं नदियों के गंगा जी की उत्पत्ति अलग नर्मदा जी की अलग यमुना जी कहीं दूसरी जगह से निकल रही हैं लेकिन ये घूम फिर करके कहाँ पहुँच रही हैं समुद्र में पहुंच रही है सब के सब समुद्र में पहुँच रही हैं वैसे ही साधन हम लोगों के चाहे अलग अलग कितने भी हो जाए पर हमको सबको एक ही जगह पहुँचना कोई कर्म का रास्ता पकड़े कोई भक्ति का रास्ता पकड़े कोई योग का रास्ता कोई ज्ञान का रास्ता पकड़े पर गंतव्य वही है एक ही जगह तक पहुँचना तो माँ माँ ही अनेक रूपों में प्रकट है वही शक्ति हैं और शक्ति मान भी व स्वयं हैं दोनों में कोई फर्क नहीं है यहाँ तक कि आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं श्रवण करते उनको भी कोई लीला करनी होती है तो बिना शक्ति के नहीं कर सकते श्री कृष्ण कर सकते हैं श्री राम कर सकते हैं श्री विष्णु कर सकते हैं अकेले विष्णु नहीं अकेले राम नहीं अकेले कृष्ण नहीं श्री जी साथ में रहते हैं उनके, शक्ति जब साथ में होती है तभी वो शक्तिमान कहलाते हैं और फिर शक्तिमान होकर के फिर वो जगत को बनाते भी हैं जगत को पालन भी करते हैं और जगत का संहार भी करने में समर्थ होते हैं अगर बृंगा जी को सविता देव सावित्री भगवती सरस्वती यदि साथ ना दें तो इस जगत को बना नहीं सकेंगे उसी प्रकार से लक्ष्मी जी अगर साथ ना दें तो हम लोग जैसे घर परिवार नहीं चला सकते ना लक्ष्मी के बिना लक्ष्मी जी यदि साथ ना दें तो विष्णु भी जगत का पालन नहीं कर सकेंगे संहार करने के लिए भगवती महाकाली भगवती भवानी साथ ना दें तो रुद्र शंकर भगवान भी समेट नहीं सकेंगे सबको तो संघार नहीं कर सकेंगे इसलिए इन सबको तीनों तीनों की तीनों शक्तिमान तब बनते हैं जब शक्ति साथ दे रही है इसीलिए केवल हम लोग ही नहीं बल्कि जिनको शक्तिमान बनना है उनको शक्ति की आराधना जरूर करनी चाहिए ये भारत के प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति की उपासना करनी चाहिए जिससे कि भारत शक्तिमान बनकर के सारे विश्व में उभरे शक्ति के इस पावन पर्व पर भगवती राज राजेश्वरी से सबके सब, सब प्रार्थना करें मां हमारा कल्याण करो और भारत का कल्याण करो इसमें कोई दुश्मन की नजर ना आने पाए आप महिषासुर मर्दिनी हैं अगर कोई महिषासुर की भांति इस पर गलत दृष्टि डालने की कोशिश करे तो आप इसको किनारे कर देना अगर कोई शुंभ निशुंभ शुम्म की भांति इस पर गलत दृष्टि करे तो आप महासरस्वती बनकर के इसको समाप्त कर देना यदि कोई मधु कैटअप बन करके हमारे सुख छीनने की कोशिश करें तो आप महाकाली बनकर इनको खत्म कर देना ये शक्ति अर्जन का पर्व है शक्ति अर्जन उपासना से प्राप्त होती है भगवती की उपासना से माँ की आराधना से हमारे अंदर में मन शक्ति बढ़े बौद्धिक शक्ति शारीरिक शक्ति और इंद्री शक्ति तीन प्रकार की शक्ति हमको नितर आवश्यक है एक तो हमारी ये नाक कान आदि बराबर स्वस्थ रहें इनकी ज्योति हटे नहीं शक्ति बराबर बनी रहे असमय में न चाहे दूसरा शारीरिक बल चाहिए शारीरिक सामर्थ्य शक्ति चाहिए और तीसरा मनोबल चाहिए मन शक्ति तीनों शक्तियाँ हमें प्राप्त हों ये तीनों शक्ति तब प्राप्त होते हैं जब कोई व्यक्ति उपासना करता है किसकी शक्ति की उपासना करता है तब ये तीनों तीनों के रूप में भगवती हमको प्राप्त होती है हमारा मनोबल बढ़ता है किसी भी क्षेत्र पर काम करने के लिए अब कदम बढ़ा रहे होंगे तो हमारी हिम्मत कम नहीं होगी विचार शक्ति बढ़ी तो बढ़ती जाएगी इंद्रिय शक्ति बढ़ती जाएगी शारीरिक ताकत बढ़ती रहेगी तो इस शक्ति के पर्व के अवसर पर हम माँ की आराधना करेंगे माँ के स्वरूप को समझेंगे जब तक कि माँ की उपासना ये नौ दिन की जो है इनमें माँ के स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे इसके बाद फिर अगर विषय पूर्ण हो गया तो जो पूर्व से संकल्पित है कई बार विचार होता था कि हमारे भगवान चंद्रदेव जी जिस परंपरा से दीक्षित थे उदासीन संत परंपरा से ये उदासीन संत परंपरा शनकादी ऋषियों से चली है तो उदासीन जो शनकादी ऋषि हैं उनके दर्शन को हम लोग उनके जीवन दर्शन को हम देखें कि किस प्रकार से वो निवृत्ति पथ पर रहते हुए भी प्रवृत्ति मार्गियों को कैसे रास्ते बताते हैं और निवृत्ति मार्ग पर चलने वालों को भी कैसे रास्ते बताते हैं मुक्ति के रास्ते पर चलने वालों को भी और भुक्ति के रास्ते पर चलने वालों को भी सुंदर रास्ता बताते हैं और दोनों के दोनों में रहकर कर के बिल्कुल उदासीन रहते हैं तटस्थ रहते हैं संन्यास अलग चीज़ है और भोग अलग चीज़ है और मध्य में रहना उदासीन रहना तटस्थ रहना ये अलग जो संतों की परंपरा है हमारे संतों की उदासीन संत परंपरा इसमें बिल्कुल तटस्थ किसी में कोई आसक्ति नहीं कोई आग्रह नहीं कोई दुराग्रह नहीं ना तो भोग में दुराग्रह है ना संन्यास में दुराग्रह ना तो छोड़ो ना पकड़ो ये हमारे संतों के ये मान्यताएँ सिद्धांत हैं और फिर भी इन सबसे ऊर्धव आसीना सबसे ऊपर विराजमान हो ऐसी जो है आराधना की बातें होती हैं शायद साढ़े तक साढ़े तक साढ़े छः तक होता तो है तो समय पूरा हो पूर चुका है समय का काम रखते हुए वाणी को यहाँ ही विराम दें उसके पहले माँ के उन नामों को फिर से एक बार दो तीन नामों को ज्यादा नहीं दो तीन नामों को दोहरा करके वाणी को विराम देते जय